तंत्राठ सहनावतो सहनौ भूनत् सह वीर कर्वा वह तेजताधीतमस्तु म विदिषा सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन की कक्षा में स्वागत है हम साधन पाद के जो अठारहवा जो सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे हमने पीछे बतलाया ताकि भोग के हार अपवर्ग के है उसी की चर्चा चल रही है फिर वहीं से चलते हैं। त इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम भोगः भोक्तुः भोगतु स्वरूपावधारणम अपवर्ग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो भोग और अपवर्ग इन दोनों में से जो है इष्ट और अनिष्ट जो गुण है माने इष्ट कहते हैं जो हमें प्रिय है जो हमें अच्छे जिस जो हमें अच्छा लगता है वो इष्ट हो गया और जो हमें अच्छा नहीं लगता हो गया अनिष्ट हो गया तो हमें सुख अच्छा लगता है दुख हमें अच्छा नहीं लगता है तो इष्ट हो गया सुख और अनिष्ट हो गया दुख तो जो भी इष्ट और अनिष्ट जो गुण हैं, जो धर्म हैं, सुख और दुख या जो कुछ भी इष्ट और अनिष्ट जो होंगे धर्म गुण 24 प्रकार के गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष, इत्यादि जो कुछ भी है तो इष्ट अनिष्ट जो भी गुण हैं, उन गुणों का जो स्वरूप है अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण निश्चयीकरण स्वरूप का जानना अविभागापन्नम मैने अनिष्ट गुणों के स्वरूप का स्वरूप का अवधारण आत्मा के साथ अविभागापन्न मैने आत्मा जो भी गुण है सुख दुख इत्यादि उसका आत्मा के साथ अविभागापन्न जो जानना है विभाग को प्राप्त होना जो जानना है वही भोग है जब व्यक्ति संसार को जब भोग रहा होता है संसार में जब एक कर रहा होता है कोई भी चीज प्रयोग कर रहा होता है उस समय मन में बुद्धि में जो कुछ भी सुख हुआ दुख हुआ जो कुछ भी हुआ वह बुद्धि के माध्यम से फिर आत्मा जो उसका दर्शन करता है सुख इत्यादि दुख इत्यादि का जो भी है तो वो उसके साथ उसका मेल हो जाता है वह उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता है कर पाता तो उसको कहते हैं भोग और जब एक यदि योगी भी होता है तो योगी भी जब भोग भोग रहा होता है जब ध्यान की अवस्था से सामान्य अवस्था में लौटता तो वह भी भोग कर रहा होता उसको भी सुख की अनुभूति होती है उसको भी दुख की अनुभूति होती है परंतु सामान्य व्यक्ति से अन्य तरीके का होता है वो उस चीज को समझता रहता है परतु उसमें भी अभिभागापन्न तो होता ही है तो भोग है और फिर बोल रहे हैं भोगतु स्वरूपावधारण अपवर्ग और भोक्ता जो है भोगने वाला जो व्यक्ति है भोगने वाला जो आत्मा है उसके स्वरूप का जो जानना है उसके स्वरूप का जो अवधारण है उसके स्वरूप का जो ज्ञान है उसके स्वरूप का जो निश्चयीकरण है अपवर्ग है द्वयो अतिरिक्त अन्य दर्शनम ना ये दोनों से अतिरिक्त कोई दर्शन है ही नहीं या तो भोग का दर्शन होगा या अपवर्ग का दर्शन होगा दो ही स्थिति होगी भोग का दर्शन या अपवर्ग इसलिए कह रहे हैं कि द्वयो अतिरिक्तम मन इन भोग और अपवर्ग इन दोनों से अन्य कोई दर्शन नहीं है अन्य ज्ञान नहीं है व्यक्ति या तो भोग का ज्ञान करता है या तो भोग में रहता है या अपवर्ग में रहता है दो ही में होता है अब उसी बात में प्रमाण दे रहे हैं की तथा चोकतम उसी बात में प्रमाण दे रहे हैं कि ये बात हमसे पहले जो विद्वान है पंत शिखाचार्य जो भी होंगे वो इसी बात को कह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि अयम तू खुशु गुणेश अकर्तरी च पुरुषे तुल्या तुल्य जातिये चतुर्थे तत्क्रियाक्षिणी उपनीय मनान सर्वभावान उपपन्ना अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत इति शकत इति अलग करेंगे तो तो यहाँ पर क्या देखिएगा कि अयम खलू जो है अयम तु खलू ये जो करता है इस कर्ता का संबंध न दर्शनम अन्य शंकते इसके साथ है सो ध्यान अर्थ करते समय तो अर्थ के इधर उधर में शब्दार्थ में लग जाएंगे और भूल जाएंगे इसलिए पहले मैं कह दे रहा हूं कि अयम तु खलु माने अयम तु खलु न दर्शनम अन्य संकते यह जो निश्चय ही यह तो निश्चय ही अन्य दर्शन की शंका नहीं करता वो जब बुद्धि के द्वारा मैंने बुद, बुद्धि में जो कुछ भी आया उसको जब आत्मा उसको जब समझता है तो वो उस समय कोई अन्य दर्शन की शंका नहीं करता कि इसे कोई अन्य ही है यदि बुद्धि में जो कुछ भी संसार का चीज आया आंख नाक का जीवा त्वचा इत्यादि ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी बुद्धि में आया और बुद्धि में जो आया और उसको आत्मा ने जो दर्शन किया आत्मा ने जो जाना तो बुद्धि में जैसा है वैसे ही खुद ही आत्मा में वैसा ही अर्थात वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जो कहा है पीछे फिर बताया तरत्र कि वृत्ति सारुप्यम इतरत्र जब मन की एकाग्रता हो जाती है चित्त एकाग्र जब हो जाता है चित्त की वृत्ति जब निरोध हो जाते हैं तो द्रष्टा जो है उसके अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थान हो जाता है और वृत्ति सारूप्य और अन्य अवस्था में जब मन की एकाग्रता नहीं होती है दसा होती है तो दसा में क्या है कि वृत्ति जैसी मन में वृत्तिया आई जैसा वृत्ति मन ज्ञान व्यापारात्मक ज्ञान जैसा मन में ज्ञान आया इस संसार का अखना जीवा इत्यादि के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया ज्ञान किया मन जिया, बुद्धि में जो ज्ञान आया उसी वृत्ति ती को आत्मा दर्शन करता है और जैसा बुद्धि होता है वैसे ही वो अपने स्वरूप बलब मानने लग जाता है अर्थात तो वह उसको भेद नहीं कर पाता है इसी बात को यहाँ पर करें कि अयम तु खाल न दर्शनम अन्य संकते यह जो अविवेकी व्यक्ति है और विवेकी व्यक्ति भी साधारण अवस्था में भी वह उसी रूप में समझता है एक दर्शनम ख्याति दर्शनम एक ही दर्शन करता है एक ही ज्ञान करता है तो इसलिए कह रहे हैं कि अयम तू खलू यह जो व्यक्ति है यह जो विवेक अविवेकी व्यक्ति है विवेकी व्यक्ति तो सावधान रहता है विवेकी व्यक्ति इस चीज को समझता है तभी भोग तो कर ही रहा होता है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो अविवेकी व्यक्ति है वह न दर्शनम अन्य संकते अन्य दर्शन की संख्या नहीं करता वह एक ही दर्शन करता है बुद्धि में जो दर्शन होता है वही दर्शन आत्मा में होता है और वो अपने उसी स्वरूप वाला समझने लग जाता है बुद्धि में जो कुछ भी हुआ वह उसको मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं क्रोधी हूं मैं मोही हूं मैं लोभी हूं इत्यादि वो खुद को ही वैसा स्वरूप बना समझने लग जाता है जबकि आत्मा ऐसा है नहीं लेकर अयम तू खलु यह जो विवेकी है अथवा अविवेकी है विशेष रूप से अविवेकी को समझिएगा और विवेकी भी ऐसे ही साधारण अवस्था में समझता है परंतु अन्य की अपेक्षा से ये ठीक रहता है तो यह जो है तीन त्रिसु गुणेशु कर्तु जो तीन गुण जो कर्ता रूप है कर्ता रूप जो तीन गुण है तीन गुण को कर्ता कहा गया है कर्ता कैसे कर जो, जो क्रियावान है जो क्रिया करने वाला है जो क्रिया जिसमें क्रियाएं होती है जो क्रिया जिसमें क्रिया होती है वो करता है क्रिया करने वाला जैसे कि हम साधारण रूप में क्या करते हैं कि हम जो है रोटी पकाते हैं चावल पकाते हैं दाल पकाते हैं तो क्या होता है दाल जो पकाते हैं जो चावल पकाया तो चावल पकाया तो उसमें क्या होता है एक व्यक्ति के अंदर भी क्रिया हो रही है और एक जो है चावल के अंदर भी क्रिया हो रही है चावल में जो क्रिया हो रही है गलना क्रिया हो रही है व्यक्ति में जो क्रिया हो रही है वो भी हो रही है वो तो व्याकरण की प्रक्रिया है वो दो तरीके की क्रिया हो गया एक जो है फल रूप जो है एक व्यापार रूप है तो फल रूप क्रिया और व्यापार रूप क्रिया तो कहने का प्रेम जो क्रियावान है जिसमें क्रिया होती है जो क्रिया करता है वो करता है तो यहाँ पर जो है तीन गुणों में कर, क्रिया होती है आत्मा में क्रिया नहीं होती आत्मा निष्क्रिय है ध्यान रखिएगा कल इस पर बहुत ही डिस्कस हमने किया था और यदि आपको इसमें तृप्ति ना हो तो आपको आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि भाई इसको इस रूप में विभाग कीजिए कि जैसा जैसी क्रिया सत्व तमस में होती है वैसी क्रिया आत्मा में नहीं होती नहीं होती ध्यान रखेगा सत्यजस्त सम में जैसी क्रिया होती है वो आत्मा में नहीं होती आत्मा को जो कर्ता कहा जाता है वो एक औ, एक अन्य चीज है कि वो उसका भोक्ता है वो इस तरीके का तो इसलिए उसको कर्ता कहते हैं परंतु सत व्रदस समय जो क्रियाएं होती है और क्रिया हुई और उसके कारण परिणाम हुआ चेंज हुआ और चेंज होकर जो सृष्टि इत्यादि बना तो वैसी क्रिया जीवात्मा में नहीं होती है वह परिणाम नहीं है जीवात्मा बदलता नहीं है इसलिए वो अकर्ता हो गया और ये जो है कि तीन गुण जो है कर्ता हो गए त्रिशु गुणेशु ये जो तीन गुण जो कर्ता रूप जो तीन गुण है इन तीन गुणों में और अकर्तरी चतुर्ष और जो अकर्ता जो पुरुष है अकर्ता जो पुरुष है क्या वह पुरुष तुल्य जात तुल्य और अतुल्य जाती चतुर्थ है मने तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले मने तुल्य जातीय और अतुल्य जाय तुल्य जाति से युक्त तुल्य जाति संबंधी और अतुल्य जाति संबंधी जो चौथे पुरुष है तो भाई तुल्य जाति और अतुल्य जाति क्या है मने तीन गुणों के साथ आत्मा की क्या तुल्यता है क्या समानता है और तीन गुणों के साथ आत्मा की क्या असमानता है जैसे इसमें कहते हैं न जी अम क्या कहते हैं कि रामायण में जो है तुलसीदास जी क्या कहते हैं ईश्वर जीव का अंश है तो वो क्या है तुल्य और अतुल्य जाति बने तुल्य जाति करके वो ईश्वर का अंश मान रहे बोल रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि वो क्या समानता करना चाह रहे हैं ईश्वर के साथ जीवात्मा का बोल रहे की ईश्वर भी चेतन है जीवात्मा भी चेतन है चेतन हाँ और अमल ईश्वर भी मल से रहित है और आत्मा भी मल से रहित है और ईश्वर भी जी सहज सुख का भंडार है और आत्मा भी सहज सुख का भंडार है ऐसा कह करके ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जीवात्मा जो का जीवात्मा जो है ईश्वर का अंश है ऐसा करके तो वो एक अवैधिक सिद्धांत है वो तो एक अलग है मैं एक समझाने के लिए कहा कि तुल्य जाते और तुल्य जाति क्या है तो ऐसे ही यहां पर प्रकृति के साथ सत्वस के साथ आत्मा का क्या तुल्य जाती होगा तो देखो क्या तुल जाती है एक तो यह है कि आत्मा की सत्ता है विद्यमानता है और प्रकृति की विद्यमानता है तो दोनों तुल्य जाती हो गया दूसरा तुल्य जाती आत्मा भी अनेक हैं और सतस भी अनेक हैं सत्व पार्टिकल्स भी अनंत है अनेक है हम उसको गिन नहीं सकते परमात्मा इस चीज को जानता है और रजस पार्टिकल्स भी अनंत हैं अनेक हैं और तमस पार्टिकल्स भी अनेक हैं अर्थात कहने का अभिप्राय कि उसकी भी संख्या की जाती है वो भी संख्यान है वो भी संख्यान के योग्य है उसकी भी संख्या होती है और जीवात्मा की भी संख्या होती है कि हम है आप है अलग प्रकार की संख्या तो संख्या गुण जीवात्मा में भी है संख्या गुण प्रकृति में भी है इसे तुल्य जातीय हो गया ऐसे ही ले लीजिए परिमाण परिमाण जैसे सत्व का परिमाण है वो भी उसका परिमाप है उसका माप है कि ये इतना बड़ा है ऐसा है तो जैसे उसका परिमाण है ऐसे ही आत्मा का भी परिमाण है वैसे आत्मा को निराकार कह देते हैं परंतु इस आप ध्यान से देखेंगे यदि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आप ऋषि का शब्द यदि सुनेंगे तो ऋषिदान ने कहा है कि ईश्वर आत्मा से भी सूक्ष्म है हाँ जी है कि नहीं हाँ जी ईश्वर आत्मा से भी सूक्ष्म है इसीलिए आत्मा के अंदर रहता है इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा परिमाण वाला है आत्मा परिमाण वाला है और उस परिमाण वाले के अंदर परमात्मा है उसके बाहर भीतर है ईश्वर कैसे परिमाण वाला हुआ? बताइए आत्माओं का कि आत्मा जितना बड़ा है उससे परमात्मा छोटा है सूक्ष्म का मतलब नहीं वो सूक्ष्म को ये बने सूक्ष्म का मतलब ये समझिए वो छोटा और बड़ा की बात जो कर रहे हैं आप आप ठीक कर रहे हैं परंतु यहाँ पर यह है कि यदि पर ऐसा रिजीजन लिखा है कि आत्मा जो है मान परमात्मा आत्मा के अंदर प्रविष्ट है परमात्मा आत्मा के अंदर प्रविष्ट है तो आत्मा के अंदर प्रविष्ट होगा जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है पृथ्वी के अंदर भी परमात्मा प्रविष्ट है बाहर भी प्रविष्ट है तो पृथ्वी परिमाण वाला है पृथ्वी परिमाण वाला है ऐसे ही आप सूक्ष्म चलते चलते जाइए मन के अंदर भी परमात्मा प्रविष्ट है मन के बाहर भी परमात्मा प्रविष्ट है इसलिए भी परिमाण वाला है ऐसे बुद्धि ऐसे ही प्रकृति प्रकृति भी सूक्ष्म है वह सबसे सूक्ष्मतम है परमात्मा जिसको कहा गया है परमात्मा सबसे सूक्ष्मतम है और उपादान कारण कारण वाले में सबसे सूक्ष्म सूक्ष्मतम प्रकृति है तो जो सूक्ष्म होता है जो सबसे अधिक जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही वह बाहर भीतर वाला होता है परमात्मा परिमाण वाला तब होगा जब उससे कोई सूक्ष्म हो जो कि उस परमात्मा के अंदर बाहर भीतर भी कुछ हो। हेलो हाँ जी नहीं सुन रहा हाँ जी मैं समझ गया आप जैसे कह रहे हैं वैसे तो हम एक रूप में तो कह रहे हैं आत्मा अपरिणामी है पर दूसरी तरफ से आप परिणामी नहीं अलग है, है। हाँ, मैं समझ गया वो वो जी अलग है और परिमाण अलग है परिमाण गुण है वो जो है अपरिणाम माने बदलना हो गया आत्मा बदलता अपरिणामी अलग है ये परिमाण में बोल रहा हूँ परिमाण माने परिमाण समझ समझते हैं समस्या जी जैसे आपका शरीर है सिर से लेकर के पैर तक ये पूरा जो इतना बड़ा हो गया परिमाण हो गया ना जी हाँ जी तो हाँ रूप जो भी समझिए ये रूप हो गया परिमाण हो गया कितने बड़े हैं इतने लंबे है, इतने चौड़े ऐसे तो ऐसे ही प्रकृति भी प्रकृति के अंदर भी परिमाण गुण है सूक्ष्म हाँ। है परंतु तो परमात्मा इस को समझता है हम लोग नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही देख पाते हैं तो उसको कैसे देख पाएंगे तो प्रकृति सबसे सूक्ष्मतम है उपादान कारण है उपादान कारण के दृष्टि से तो वहां पर जो है प्रकृति परि, प्रकृति के अंदर परिमाण गुण है ऐसे ही आत्मा के अंदर भी परिमाण गुण है समझ गए जी हां आत्मा के अंदर भी परिमाण गुण है अच्छा ऐसे ही आत्मा के अंदर भी परिमाण गुण है फिर और समानता प्रकृति के अंदर भी विभाग भी है दोनों अलग अलग है प्रकृति के अंदर भी विभाग गुण है और आत्मा के अंदर भी विभाग भी गुण है क्योंकि यह अनेक है ऐसे ही प्रकृति के अंदर भी पृथकत्व धर्म है पृथकत्व गुण है पृथक अलग पृथकत्व हुआ और आत्मा के अंदर भी पृथकत्व है प्रकृति के अंदर भी संयोग गुण है क्योंकि तो वह आपस में मिलता है और आत्मा के अंदर भी संयोग गुण है क्योंकि तो आत्मा शरीर के साथ मिलता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि संख्या परिमाण विभाग पृथकत्व संयोग ये सब जो है समानता है समझ गए और भी समानता लीजिए आत्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है समझ गए आत्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है यह समानता गया, है हो गया तुल्य जाती हो गया ऐसे ही आत्मा भी परिचिन्न है और प्रकृति भी परिचिन्न है परिचिन मन एक देशी है एक देशी है तो ये सब समान गुण हो गया तो ये प्रकृति के साथ आत्मा की तुल्य जातीयता हो गई ये तुल्य जाति वाला हो गया समझ तो में आया जी, अब आगे अतुल्य क्या है विधर्मता, था में क्या है तो प्रकृति जड़ है आत्मा चेतन है प्रकृति अज्ञानता है वह किसी चीज को जान नहीं सकता कुर्सी टेबल इत्यादि कुछ चीज को जान नहीं सकता आत्मा जान सकता है इसलिए प्रकृति अज्ञाता है और आत्मा ज्ञाता है प्रकृति परिणामी है आत्मा अपरिणामी है प्रकृति में प्रयत्न गुण नहीं है प्रकृति में प्रयत्न गुण नहीं है उसमें क्रिया है परंतु तो प्रकृति में प्रयत्न गुण नहीं है आत्मा में प्रयत्न गुण है प्रकृति में सुख दुख की अनुभूति नहीं है परंतु आत्मा में सुख दुख की अनुभूति है तो ये सब तुल्य जाती हो गया तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिशु गुणेशु कर्तेशु अकर्तरी च पुरुष तुल्या तुल्य जातीय चतुर्थे मने कर्ता रूप तीनों गुणों में और अकर्ता रूप पुरुष में जो तुल्य जातीय और अतुल्य जाये चतुर्थ पुरुष में सत्क्रिया क्रिया साक्षिणी तीन गुण में जो क्रियाएं होती है तीन गुण में जो क्रियाएं होती है जो कुछ भी आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है बुद्धि में जो आती है और बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करता है तो बुद्धि में जो आई तो उस बुद्धि में जैसे सत्य की क्रियाएं रदस की क्रियाएं तमस की क्रियाएं जब हुई आनंद उत्साह आलस्य इत्यादि जो कुछ भी क्रियाएं हुई उस क्रिया की साक्षी है जीवात्मा उस क्रिया को ही देखता है वो आ, उसको केवल साक्षी का देने की आत्मा जाता है बाहर देखने के लिए ये इंद्रियां ही केवल बाहर इंद्रियां जो है बाहर देखता है और इंद्रियों के माध्यम से मन में आता है बुद्धि में वो चीज आता है और उसको फिर देखता है जीवात्मा इसलिए तत्क्रिया साक्षिणी उस गुणों की जो त्रिगुण जो है सत्र इसके क्रिया की साक्षी जो पुरुष है उसमें उसमें उपनियमानान उपनियमान सर्वभावान उपन्नान उपनियमान माने ले जाते उप उपमाने समीप और नियमान माने ले जाते हुए उपनियमान माने ले जाते समीप ले जाते हुए को तो किसके समीप ले जाते हुए को और किसके द्वारा ले जाते हुए को तो ये जो प्रकृति है सत है इसी के द्वारा ही इसके द्वारा आत्मा के समीप में ले जा ले जाते हुए क्या सर्व भावान सभी भावों को सभी स्थितियों को तो सर, सर्व भावान और वैसे उप मने समीप तो उप माने प्राप्तान उपस्थितान ऐसा जो प्राप्त है उपस्थित जो है ये सब है इसका अर्थ युक्त उपलब्ध ये उपपन्न का अर्थ है तो क्या अर्थ हुआ कि असर प्रकृति जो है मूलत प्रकृति सतुद्र तो प्रकृति के द्वारा ले जाते हुए आत्मा के पास ले जाते हुए सभी भावों को सभी भाव सभी स्थिति उपलब्ध सभी स्थिति को तो अब ये क्या है इसको इस रूप में समझिए कि जैसे मैंने क्या है जो कुछ भी हम इंद्रियों से देखते हैं वह सब बुद्धि में जाके स्टोर होता है और बुद्धि में जो स्टोर हुआ तो वह क्या स्टोर हुआ जो दृश्य स्टोर हुआ अब उसी के द्वारा परोसा जा रहा है आत्मा के पास क्योंकि बुद्धि साक्ष बुद्धि का साक्षी है जीवात्मा तो अब वो बुद्धि के अंदर जो कुछ भी भाव है जो भी स्थिति है जो कुछ भी आख से जो देखा उसकी जो स्थिति है कान से जो देखा उसकी जो स्थिति है नाक से जो देखा उसकी जो स्थिति है माने सूह करके जो देखा जीवा से, से चक करके जो देखा उसकी जो स्थिति है बुद्धि में जो जो भाव बनते हैं जो भी स्थिति होती है सुख दुख इत्यादि जो कुछ भी जैसा है वो अब वो जो स्थिति बनती है वो ही मानो आत्मा के पास परोस रहा है वो ले जा रहा है वो उसके पास आत्मा आत्मा के पास ले जा रहा है तो इसलिए उस प्रकृति हाजी भाई जी तो नहीं गया भाई जी कुछ पूछ रहा है क्या एक बहुत गंभीर विषय है इसको यदि नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल होगा आपको आप इस पर ध्यान दीजिए तो मैं बता रहा था डिस्टर्ब हो गया क्या मैं बता रहा था जी मतलब मैं ये बता रहा था अभी भाव सुख दुख आत्मा को परोसती है बुद्धि आंख से आप जो कुछ भी देखते हो कान से जो कुछ भी सुनते हो जिहवा से जो कुछ भी चखते हो नाक से जो कुछ भी गंध ग्रहण करते हो त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श को ग्रहण कर मैंने जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण मैंने अनुभव किया जाता है वह सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि मन में जाता है बुद्धि में अब बुद्धि में हुई वो बुद्धि में जो स्थित है तो वही वो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसी के द्वारा खुद को परोसा जा रहा है आत्मा के पास खुद को परोसा जा रहा है मूलतः देखा जाए तो प्रकृति जो हो गया सत्य कि सबके अंदर है तो सतमसद के द्वारा आत्मा के समीप जो ले जाते हुए जो स्थिति है जो भाव है जो प्राप्त उपपन्न माने उपलब्ध युक्त प्राप्त जो स्थिति है उस स्थिति को अनुपस्न अनुमने बाद में पहले जीवात्मा में नहीं आता पहले जो है बुद्धि में वो बात आती है जो कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह बुद्धि में होती है और उसके बाद आत्मा देखता है इसलिए अनुपश्यन कहा अनु माने पश्चात पश्यन तो बाद में देखता है वह अजीब आत्मा बाद में देखता है वह व्यक्ति वह जो व्यक्ति तो ये करे की अनुपस्न उनको मैंने उन उपनियमान ले जाते हुए सभी प्राप्त युक्त उपलब्ध सभी भावों को बाद में देखते हुए वो जो अविवेकी व्यक्ति है या जो भी हो न दर्शन अन्य संते कोई दूसरे दर्शन की शंका नहीं करता है अर्थात जैसे बुद्धि में है बुद्धि में जैसे वृत्ति आई जो व्यापार ज्ञान हुआ क्रोध का ज्ञान हुआ अपने आप को उस क्रोध से अलग नहीं कर पाता है मोह का ज्ञान हुआ आत्मा अपने आप को मोह से अलग नहीं कर पाता लोभ का ज्ञान हुआ बुद्धि में अब वो उसके माध्यम से आत्मा में गया है तो आत्मा उस लोभ से अपने आप को अलग नहीं कर पाता है वह खुद का ही अर्थत वो अन्य दर्शनम न संकते अन्य दर्शन की शंका नहीं करता है वह एकम एव दर्शनम ख्याति रेव दर्शनम वह एक ही दर्शन होता है बस वह ख्याति ख्या पर आ, आ, ए, आ, पीछे पड़ के आए हैं वहां पर मैं अलग तरीके से बताया था कि भी दर्शन। ख्याति रेव दर्शनम जो भी दर्शन होता है चाहे हो वह शब्द का दर्शन हो ज्ञान का दर्शन हो मैं दर्शन ज्ञान जो शब्द का ज्ञान हो स्पर्श का ज्ञान हो रूप का ज्ञान हो तो ज्ञान ही तो है एक ही दर्शन है और वह ख्याति रूप है तो वहां पर वो अर्थ हुआ और यहाँ पर यहां पर भी वही है परंतु यहां पर है कि वह जो है अविवेकी व्यक्ति क्या करता है बुद्धि के अंदर जो भी वृत्तियां हैं जो ज्ञान है हैं उसी रूप वाला खुद को भी समझने लग जाता है तो इसलिए न अन्य दर्शन संकटे ऐसी कोई दू, दूसरे अन्य दर्शन की शंका अन्य ज्ञान की शंका करता ही नहीं है खुद आई बुद्धि में उससे उसको अपने अलग नहीं कर पाता है समझ गए जी हाँ जी आगे तऊका तो तो अलग करेंगे तो शंक बन जाएगा शंका करते हैं शंका करता है अयम न खलु, अयम तू खलु। मने अन्य दर्शन की शंका नहीं करता है अन्य ज्ञान की शंका नहीं करता है बस बुद्धि में जो ज्ञान आया वही ज्ञान वाला अपने आप को समझता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ तो खलू जो है खलू का ज्ञान निश्चय रूप से खलू डि अर्थ में निश्चय अर्थ में पंक्ति लग गई दोनों को दोनों समझ गए इस पंक्ति को हाँ जी अब आगे है तऊत तो भोगाप वर्गौ बुद्धि कृत बुद्ध हुए वह वर्तमानो प्रथम पुरुष थी निश्चित ही थी बोल रहे कि भाई ये जो भोग और अपवर्ग है भोग भी और अपवर्ग भी दोनों ये बुद्धि के द्वारा ही किया हुआ होता है बुद्धि के द्वारा किया जाता है भोग अप वर्ग बुद्धि के द्वारा ही भोग होता है और बुद्धि के द्वारा ही अपवर्ग होता है समझ गया जी ये बोल रहे की बुद्धिकृत भोग अपवर्गू ये दोनों भोग जो है बुद्धि के द्वारा किए हुए बुद्धि के द्वारा भोग किए हुए भोग अपवर्ग बुद्ध वर्तमान में ही वर्तमान है भाई बुद्धि के द्वारा जब भोग अपर्ग किया गया तो बुद्धि के द्वारा किए हुए भोग अपवर्ग बुद्धि में ही वर्तमान है तो फिर प्रथम पुरुष व्यपनिष्टे तो पुरुष में कैसे कहा था कि ये भोग को प्राप्त कर लिया ये भोगी है या ये योगी है मैंने भोग ये भोग करता है या ये अपवर्ग को प्राप्त हुआ है ये मोक्ष को प्राप्त हुआ है ये दुख से छुटा है इत्यादि जो करते अपवर्ग मैंने क्या है स्वरूप का अवधारण अलग अलग भोक्ता के खुद के स्वरूप का अवधारण ये अपवर्ग हो गया तो ये जो कर रहा है तो ये बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है तो ये बोल रहे हैं कि भोग बुद्धि के द्वारा किए हुए जो भोग अपवर्ग है बुद्धि में ही वर्तमान है ये भोग अपवर्ग भोग भी बुद्धि में है अपवर्ग भी बुद्धि में ही है तो पुरुष में कैसे कहा जाता है कि पुरुष में भोग अर्प वर्ग है तो उसका उत्तर दे रहे हैं बोल रहे हैं कि यथाच जय पराजयो व योद्धिशु वर्तमान स्वामी व्यपदिश्य जैसे हारना और जीतना जीतना और हारना योद्धाओं में जब अभी जैसे क्या कहते हैं कश्मीर के कश्मीर के जो बॉर्डर पर जब लड़ाई हो रही है शीत युद्ध शीत युद्ध या जिस तरीके से हो रहा है पाकिस्तान के साथ तो उसमें लड़ाई तो लड़ रहा है कौन सैनिक पर योद्धा लड़ रहा है सैनिक लड़ रहा है परंतु परंतु उसका व्यपदेश किस पर हो रहा है कहा किसको जा रहा है वह मोदी जी पर मोदी जी हार पर हाँ भाई हारेगा तभी मोदी जी को कहेगा जीतेगा तभी मोदी जी को कहेगा उसका ही नाम होता है तो ऐसे ही करें की जैसे जय और पराजय योद्धाओं में वर्तमान होता है परंतु स्वामी में कहा जाता है तो यथात जय पराजय व युद्धेशु वर्तमान स्वामीनी व्यपदेश जैसे जय जै और पराजय योद्धाओं में वर्तमान स्वामी में कहे जाते हैं क्यों कहे जाते हैं क्योंकि सही तलस तत्फल से भोगता क्योंकि वही जय और पराजय रूपी फल का भोगता वही राजा है वही स्वामी है मैने जीतता है तब भी उसी की ही गाथा होती है हाँ जी अब बोलिए का क्या है आप हैं कहे जाते हैं उसमें व्यापेश किए जाते हैं उसको कहे जाते हैं बताए जाते हैं कि भाई वो जीता वो हरा हाँ व्यपदिश्यते वी अपदिश्य अलग कहें तो वी अपदिश्य व्यापिश्य थे व्यापे विशेष प्रकार से अपदिश्य अपदेश जाता है कहा जाता है मैंने उपदेश करना तो वो नहीं वो उपदेश करना और इस उपदेश करने में कहे जाने में अंतर है यहाँ पर यह है कि जीत रहा है कोई और उसके फल को भोग रहा है कोई इस तरीके में जब कहा जाएगा तो वहां पर वैप का प्रयोग होता है इसलिए तो कह रहे करे की स्वामी क्यों स्वाहिता से फल से भोगता फल से भोगता क्योंकि उस फल को भोगने वाला वही स्वामी है जब जीत रहा है तो आप देख लीजिए ना अभी भी मोदी का ही नाम होता मोदी का ही जय होता है भले कोई कितना भी पीछे पड़ा हुआ है कांग्रेस इत्यादि और जब व्यक्ति हारेगा तभी मोदी का ही नाम होगा तो ये है सही तत्फल से भोक्ताई थी एवं इसी प्रकार बंध मोक्षो बंधन और मोक्ष जो है बुद्धि में ही है बंधन भी बुद्धि में, में है भोग भी बुद्धि में है मोक्ष भी बुद्धि में है तो बंध और मोक्ष बुद्ध है बंध और मोक्ष बुद्धि में ही वर्तमान है पुरुष व्यपदिष्यते पुरुष में वो कहे जाते हैं पुरुष में उसका आरोप किया जाता है व्यापिष्यते का अर्थ ये कर लीजिए कि उसका आरोप पुरुष में किया जाता है अध्यारोप जिसको कहते हैं पुरुष में उसका अध्यारोप किया जाता है पुरुष में उसको आरोप किया जाता है क्यों सही तत्फल से भक्ता क्योंकि आत्मा ही फल का भक्ता है इसीलिए कह देते हैं कि भाई ये बंधन और मोक्ष से युक्त आत्मा होता है बंधन और मोक्ष वाला आत्मा है ऐसा कह देते हैं कि पुरुष व्यापिष्य थे सही से भुगत वही उसके फल भोगने वाला है समझ में आया हाँ जी अब आगे बंधन और मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं बोलते बुद्धि रेब पुरुषार्था परिसम्ति बंध बोलते बंध क्या है और मोक्ष क्या है तो बोलते बुद्धि रेवा पुरुषार्थ पुरुष का जो प्रयोजन है पुरुष के जो प्रयोजन है पुरुष के प्रयोजन का अपरिसमाप्ति समाप्त न होना पूर्ण न होना पुरुष है आत्मा और उसका प्रयोजन क्या है मोक्ष है तो पुरुष का जो प्रयोजन है तीन प्रकार के दुखों से हटना अथा त्रिवृत दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन है तीन प्रकार के दुखों से निवृत्त होना तो यह पुरुष का जो प्रयोजन है तो पुरुष के प्रयोजन का समाप्त न होना ही बंधा बंध है मने बुद्धे एवं मने बुद्धि के प्रयोजन की समाप्ति का न होना ये बंध है मने जब तक बुद्धि के द्वारा पुरुष का जो प्रयोजन है इसको पूर्ण नहीं किया जाएगा तब तक उसका नाम है बंध और मैने बुद्धि के, के ही या बुद्धि के संबंधी जो बंध है पुरुष के प्रयोजन का समाप्त न होना बुद्धि के ही जो संबंधी है वो बंध है तो बुद्धि के ही पुरुष के प्रयोग पुरुष का प्रयोजन की अपरिसमाप्ति बंध है समझ में आ गया जी हां जी। मैंने पुरुषार्थ मतलब हो गया प्रयोजन पुरुष का पुरुष पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थ मे प्रयोजन पुरुष का जो पुरुषार्थ हो गया इसलिए प्रयोजन हो गया तो बुद्धि के ही प्रयोजन की समाप्ति का न होना ये अर्थ हुआ मैंने बुद्धि का ही पुरुषार्थ का पूर्ण न होना अर्थात बुद्धि का ही जो पुरुषार्थ है जो तो प्रयोजन है पुरुष का जो प्रयोजन है तो वह प्रयोजन बुद्धि का ही प्रयोजन का पूर्ण होना ये बंध है बुद्धि के प्रयोजन का पूर्ण होना क्या हुआ अर्थात बुद्धि जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं बुद्धि जब तक अवधारण नहीं करेगा पुरुष और आत्मा का भेद जब तक नहीं करेगा या तीन प्रकार के दुखों से दूर नहीं हटेगा तब तक वह बंध है इसलिए बुद्धि का ही बंध जो है बुद्धि में होती है और तदर्थावसायु मोक्ष और उसका जो असमाप्ति है उस का जो प्रयोजन है बुद्धि का जो प्रयोजन है पुरुष का जो प्रयोजन बुद्धि के का जो प्रयोजन है पुरुष का जो प्रयोजन वह बुद्धि का जो, जो पुरुषार्थ है उसका समाप्त हो जाना ये मोक्ष है जब समाप्त हो गया अब उसका प्रयोजन नहीं रहा पूर्ण हो गया तो फिर वह मोक्ष कहलाता है तो ये बुद्धि में ही होते हैं पूरा पूरा हो गया है वो है नहीं हुआ बंद हाँ पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ वो है बंद और पुरुषार्थ पूरा होना मोक्ष है तो बुद्धि के पुरुषार्थ का पूरा न होना अर्थात बुद्धि के प्रयोजन का पूरा न होना बंद है और बुद्धि के प्रयोजन का पूरा हो जाना मोक्ष है अजय नहीं वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं है नहीं पुरुषार्थ का मतलब है तीन प्रकार के दुखों की निवृत्ति दुख वह पुरुषार्थ ना जी तृय दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ उसके अंतर्गत वो भी आ गया धर्म भी हो गया अर्थ भी हो गया काम भी हो गया मोक्ष भी हो गया सब इसके अंतर्गत आ जाएगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बात कर रहे हैं तो ये पुण्य निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है और थोड़ी सी निवृत्ति थोड़ी सी पुरुषार्थ है बस इतना समझिए तो यहां पर तो पुरुषार्थ का मतलब पूरे की बात लेना ना मैंने बुद्धि के प्रयोजन की का पूर्ण हो जाना बुद्धि का जो प्रयोजन है उसका पूर्ण हो जाना वो जो है मोक्ष है बुद्धि के पुरुषार्थ का पूर्ण होना बुद्धि के प्रयोजन का पूर्ण न होना समझ गए जी हां जी. वो जो है बंधन है ये तेना ग्राह्य धारणो धारणो हापो धारणो हो धारणो हापोह तत्व ज्ञानिवेशा बुद्धौ वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित सदभाव सही तो तत्पल भोक्ता इति बोल रहे हैं व्याख्यान ऊपर जो व्याख्यान कर दिया ऊपर जो व्याख्यान कर दिया कि बंध और मोक्ष बुद्धि में ही है आ, बंध और मोक्ष बुद्धि में ही है इसी तरीके से उसी व्याख्यान से यह भी समझ लेना है कि ग्रहण मैंने किसी भी चीज को जो ग्रहण करते हैं जो ज्ञान करते हैं और धारण किसी चीज की जो धारण करते हैं धारण मैंने स्मृति में जो याद रखते हैं किसी चीज को जो याद रखते हैं याद रखना ग्रहण समझ में आ गया जी किसी भी चीज को मन के द्वारा माने किसी भी चीज को आंख नाक कन इत्यादि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है ये करके जो ग्रहण जहां जो आता है वो मन में आता है तो वो ग्रहण ऐसे ही धारण धारण माने ग्रहण भी लगता है धारण ही धारण भी लगता है धारण ही पर तो दोनों में भेद है ग्रहण हो गया ग्रह ग्रह और धारण हो गया दूध है धारण पोषण ही तो यहाँ पर ग्रहण और धारण में भेद यह है कि ग्रहण तो जो है किसी भी चीज का ज्ञान करता है मन किसी भी चीज का इंद्रियों के माध्यम से वो ग्रहण है और उसको याद जो रखना है वो धारण है बोले धारणा बुद्धि इसकी देखो ना धारणा शक्ति है ही नहीं ऐसा नहीं कहते है धारण हो गया आचरण धारण हो गया स्मृति स्मृति याद रखना न भूलना इसकी धारणा शक्ति याद इतना कर लिया याद करते से सुना दिया इतना फिर धारणा शक्ति इतनी कमजोर है कि जो है रख ही नहीं पा रहा ऐसा हिंदी में लोग में व्यवहार नहीं करते हैं कि इसकी धारणा शक्ति कमजोर है याद कर लिया याद करके सुना दिया परंतु भूल गया क्यों भूल गया धारणा शक्ति की कमजोरी है धारण करने की जो शक्ति है उसको संभाल करके रखने की जो शक्ति है वो कमजोर है इसलिए धारणा का अर्थ हुआ स्मृति याद रखना समझ गए तो ग्रहण धारण और उहा उहा कहते हैं ऊहा वितर्क जो वितर्क है हम जो कुछ तर्क करते हैं तो वो जो वितर्क जो है वो और अपोह अपोह मने उहा हो गया मने मैने वह हो गया तर्क वितर्क हो गया और अपोह हो गया कि वो दूर करना दूर करना मैंने अनावश्यक जो ज्ञान है उसको दूर करना अपोह जो चीज जरूरी नहीं है उसको दूर करना तो ऊह और अपोह और ऐसे तत्व ज्ञान तत्वों का जो ज्ञान और अभिनिवेश अभिनिवेश यहां पर क्लेश नहीं है वो भय नहीं समझ लीजिएगा अभिनिवेश यहां पर अभिनवेश का मतलब यह है कि आपने जो तत्व ज्ञान किया तो तत्व ज्ञान पूर्वक जो हान और उपादान रूप जो निश्चय है ध्यान और उपादान रूपी जो अभी मने सब ओर से निश्चित रूप से बेश मने जो प्रवेश है तो तत्व ज्ञान पूर्वक हान मने और उपादान उपादान माने ग्रहण हान माने त्याग त्याग और त्याग मने त्याग और ग्रहण जो है उपादान रूप जो निश्चय है इसको कहते हैं अभिनिवेश तो ये सभी बने ग्रहण धारण उहा अपोह तत्व ज्ञान और अभिनिवेश एक की एक बार व्याख्या और, और कर दीजिए आचार्य ग्रहण और धारण तो हो गया बिल्कुल ठीक उहा हो गया तर्क और वितर्क तर्क वितर्क जी हाँ जी और, और अपोहुआ जिसको वो फॉर्मेशन उसको दूर करना उसको दूर करना जी हाँ, हाँ। तत्व ज्ञान तत्व हो गया जो भी जो मूल रूप में पंच तत्व या क्या कहते हैं कि जो है की आ, ये पंच तत्व नाम से उसी को कहा जाता है ना जी हाँ जी समझ गया वो तो तत्व ज्ञान तो ठीक है जी और अभिनिवेश हुआ की तत्व ज्ञान पूर्वक जो हान और उपादान का जो निश्चयी रूप जो निश्चय है ये ग्राह्य है ये अग्राह्य है ये दुख वाला है ये सुख वाला है तो हान माने त्यागर और उपादान माने ग्रहण तो ये हान और उपान का जो निश्चय है वो निश्चय है अभिवेश समझ गए हां निश्चय तो ये सब बुद्धि में ही वर्तमान बुद्धो वर्तमान में वर्तमान है होते हैं और बुद्धि में वर्तमान पुरुष में अध्यारोपित किए जाते हैं देखिये भाई यहाँ पर कह दिया जहाँ परोपित यहाँ पर है पुरुष में अध्यारोपित सदभाव मान अधिक स्वरूप वाले ये होते हैं ये ये ग्रहण धारण ऊहा पोह ऊह अपोह मैंने ऊहा अपोह तत्व ज्ञान और ये जो है तत्व ज्ञानपूर्वक हानोपादन हानोपादान रूप निश्चय ये पुरुष में अध्यारोपित स्वरूप वाले होते हैं उसमें ही उसको अध्यारोपित करते हैं कि आत्मा ही ग्रहण करता है आत्मा ही धारण करता है आत्मा ही उहा करता आत्मा ही उपोह कर अपोह करता आत्मा ही तत्व का ज्ञान करता आत्मा ही जो है तत्व ज्ञानपूर्वक हानुपादन रूप निश्चय करता ऐसा व्यवहार किया जाता है ऐसा अध्यारोप किया जाता है हाँ, परंतु वास्तव में ये ऐसा है नहीं ये सब बुद्धि में है तो बोलते क्यों ऐसा किया जाता है तो ही तत्पर होता है क्योंकि वह उसके फल को भोगने वाला है क्योंकि चाहे ग्रहण हो धारण हो वह इस सब का भोग तो अनुभव तो आत्मा ही करेगा मन नहीं करेगा मन तो जड़ है भोगेगा आत्मा तो इसीलिए कह रहे हैं कि तत्फल से भुगतता इसीलिए ऐसा व्य किया जाता है और कोई गलत भी नहीं है परंतु तो धीरे धीरे योग इत्यादि के माध्यम से इसके माध्यम इस इस से इस तत्व को समझे और इससे हम आगे बढ़े समझ गए जी हाँ जी इसमें कोई शंका तो नहीं ना, ना इसमें उसको। भाई जी आपको समझ में, समझ, हाँ जी। समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया चलिए जी अच्छा अच्छा चलिए अब आगे वाले उन्नीस नंबर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं चलिए उन्नीस वाला पढ़िए उन्नीस है दृश्य नाम गुणा नाम स्वरूप भेदावधारणार्थम इदम आरभ्य थे पीछे जो दृश्य कहा जो गुण सतमस जो गुण है वो दृश्य है पीछे अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ाया है तो ये जो दृश्य है सतमस गुण इन दृश्य गुणों के स्वरूप भेद को अवधारण करने के लिए जनाने के लिए जानने के लिए सूत्र का आरंभ किया जाता है कि ये जो गुण है ये इस गुण का इनके गुण के स्वरूप का क्या भेद है अच्छा जी इसके साथ जो गुण शब्द आया इस पर मैं एक और चीज में बता दू गुण भाई तो ये प्रकृति को गुण क्यों कहते हैं पहले भी कुछ बताया होगा परंतु तो आज मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ कि सतरे समझ को गुण क्यों कहते हैं गुण का मतलब क्या होता है गुण का मतलब होता है जो गौण होता है मेरे साथ रिपीट कीजिए मैं क्या बोला गुण का मतलब क्या होता है गौण होता है गौण किसको कहते हैं जी गौण क्या है अब जैसे मान लीजिए गौण गौण जो होता है जो जिसके आश्रित रहता है जो जिसके आश्रय में रहता है वो गौण होता है वो अप्रधान होता है अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि आ, आप एक विद्यालय चला रहे हैं आप एक गुरुकुल चलाते हैं गुरुकुल जो चला रहे हैं तो गुरुकुल के जो संचालक होते हैं गुरुकुल को संचालक होते हैं और उनके आश्रय में विद्यार्थी रहता है इसमें गौण मुख्य कौन है गौण कौन है बोलिए डॉक्टर साहब एक मुख्य तो उसमें गुरु है गुरुकुल उसका नाम है तो एक रूप में तो मुख्य तो वही लगेगा मुझे तो वही मुख्य वही गुरुकुल का कोई लाभ भी नहीं है क्या उस रूप में न हो देखो वैसे देखोगे तो लगेगा कि सब मुख्य है परंतु यदि वही न हो मतलब गुरु ही न हो, ना हो जो तो उसके बिना कुछ नहीं होगा न हो तो फिर गुरुकुल चलेगा कैसे हाँ जी गुरुकुल चलाने वाला है यदि वही ना हो तो चलेगा कैसे इसका मतलब मुख्य वो है और विद्यार्थी उस समय गौण है हां थी। विद्यार्थी उस समय गौण है ऐसे ही ऐसे ही जैसे कहते काला सांप लाल कपड़ा पीला वस्त्र अब बताइए सांप की प्रधानता है कि काला की प्रधानता है सांप की प्रधानता उसमें तो सांप गुड़ी की प्रधानता है तो उसमें गुण संयुक्त है का कृष्णत्व संयुक्त है परंतु सांप की प्रधानता है जब ही घर में सांप आएगा तो सांप सांप सांप ये नहीं कहेंगे काला काला काला काला सांप सांप सांप सांप प्रधानता सांप का है काला का नहीं है कृष्णत्व का नहीं है कृष्णत्व उससे संयुक्त है काला अपन उससे संयुक्त है तो काला उस सांप के अंदर आश्रित है तो इसका मतलब हुआ कि जिसमें आश्रय आश्रयी भाव होता है तो जिसके आश्रय में होता है तो जिसके आश्रित होता है वो मुख्य होता है जो होता है आश्रय में होता है गौण वहां पर समझ में आ गया जी हां जी गौण आप अब देखो अब शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध ले लो रूप रूप गुण है रस गुण है रस रसगुण किसमें है जल में है अब जल की प्रधानता है रस की की रस की प्रधानता है बोलिए जी हाँ प्रधानता तो आ, रस की है जी कैसे आ, कैसे प्रधान आप किस रूप में आप प्रधानता करें रस को ठीक है कि किस रूप में करे आप प्रधानता रस को मीठा होगा तो उसका जो वस्तु होता है जिसमें रस है उसकी प्रधानता होगी ना जी बताइए अब दूसरा दे रहा हूँ घर में हम रहते हैं आप जिस घर में रहते हैं आप बताइए आप प्रधान हो कि आपका घर प्रधान है मैं प्रधान हूँ मैंने बिना घर का कुछ मतलब ही नहीं है क्या अब उसको इसी रूप में समझिए जल प्रधान है कि रस प्रधान है जल के बिना रस रहेगा क्या नहीं मैं समझ आप हाँ जी अच्छा हां जी आजी? ने, मैंने वो मीठे की तरफ से देख मिठाई की तरफ से देखा था मीठे रंग की तरफ से हाँ जल के बिना रस होएगा नहीं हाँ रूप अग्नि के बिना रूप नहीं होगा आकाश के बिना शब्द नहीं होगा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की प्रधानता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की गौणता है तो शब्द स्पर्श रूप रस गं, गंध गुण हो गया और पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश ये गुणी हो गया माने आश्रय आश्रय भाप शब्द आकाश में है इसलिए आकाश आश्रय है माने क्या बोलते हैं आ, आधार हो गया और आधेय हो गया शब्द ऐसे ही पृथ्वी आधार है और आधेय हो गया गंध जब आधार है दस हो गया आधेय ऐसे ही अग्नि आधार है और रूप हो गया आधे तो कहने का अभिप्राय है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और आकाश वायु अग्नि जल और भूमि तो आकाश वायु अग्नि जल और भूमि ये प्रधान है ये गुणी है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण है तो गुण जो अप्रधान होता है और गुणी जो होता है वो प्रधान होता है अगर शब्द हम ये कहें कि मीठा रस कहें मीठा हो गया गौन और रस हो गया प्रधान हाँ वो वो तो हाँ वो फिर वहां पर वो उस तरीके की बात हो गई मैं इसीलिए पक्का करना चाहता था कि आ, आ, आ, वो वहां पर तो वो हो गया तो अच्छा मैं समझना सम, चाहता था कि पक्का कर लू इसको अच्छा समझ में आ गया हम हाँ जी अब इसको सत वर्द को गुण क्यों कहते हैं क्यों गुण कहते हैं बताओ एक है ईश्वर दूसरा है जीव तीसरा है प्रकृति अभी हमने पीछे निश्चय किया था प्रधान और प्रधान का जो प्रधान होता है वह गुणी होता है जो अप्रधान होता है वह गुण होता है गौण होता है ईश्वर जीव प्रकृति में प्रधान कौन है ये प्रकृति किसके लिए है हाँ, आ, प्रकृति किसके लिए है? जीव के लिए जीव जीव के लिए, लिए भोगप वर्गार्थम दृश्यम ये भूगर्भ वर्ग जो है भूगर्भ वर्ग के लिए तो ये जीवात्मा के लिए है ये प्रकृति परमात्मा के लिए तो है नहीं हाँ जी वो प्रधान है पर परंतु तो परमात्मा के लिए है नहीं अब हमारे लिए है ये प्रकृति तो अब बताइए हमारे लिए है प्रकृति तो वह गौण है कि तो मुख्य है गौण है जी जो हमारे लिए है वो गौण घर हमारे लिए तो घर गौन हो गया ना जी घर को ही यदि हम सब कुछ मानने लग जाए तो हमारी अज्ञानता है घर को ही सब कुछ यदि हम मानने लग जाए तो हमारी अज्ञानता है कि नहीं है जी। तो ऐसे ही इससे यह भी ज्ञान हो रहा है इस गुण शब्द को ऋषियों ने जो द्रव्य है और इसको गुण नाम से जो संबोधन किया है इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे कि है मानव सावधान ये तुम्हारा प्रधान लक्ष्य नहीं है ये गौण है गुण को देख दे करके बार बार हमें परमात्मा याद दिलाना चाह रहा है कि ये गौण है इसके पीछे मत भागो ये अप्रधान है प्रधान हमारा क्या है भगवान ईश्वर प्रधान है हमें ईश्वर के पास जाना है ये अप्रधान है पर दुनिया क्या है गौण के पीछे ही भाग रहा है इसलिए इतना दुखी हो रहा है इतना इसलिए परेशान हो रहा है तो ऐसे ही दुनिया परेशान हो रहा है जैसे कि मानो कि बंदर का बच्चा मर गया हो तभी सटाया हुआ है उसको अपने अंदर इसी तरीके से तो गुण को द्रव्य जो सतु समझ पार्टिकल्स है उसको गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि तो वह अप्रधान है मुख्य नहीं है प्रधान तो परमात्मा है समझ गए जी हां प्रधान तो परमात्मा है परमा प्रधान तो जीवात्मा है वह मुख्य नहीं है तो इसलिए उसको गुण कहते हैं तो दृश्यानाम गुणानाम गुणा नाम स्वरूप भेदावधारणार्थम तो जो दृश्य रूप जो गुण है उनके स्वरूप के जो भेद है स्वरूप जो भेद है उस स्वरूप भेद को निर्णय करने के लिए अवधारण करने के लिए जानने के लिए निश्चय करने के लिए ये सूत्र को आरंभ किया जाता समझ में जा आ गया हां कर विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी अब बोले जो ये गुण जो है समस्त जो ये द्रव्य है पार्टिकल्स उसके पर्व उसके विभाग क्या हैं तो चार विभाग हैं विशेष अविशेष लिंग लिंगमात्र और अलिंग समझ गया जी विशेष अबिशेष लिंगमात्र और अलिंग ये चार पर्व हैं चार विभाग हैं चार प्र विभाग हैं ये माने विशेष और विशेष लिंग मात्र और लिंग विशेष क्या है विशेष में सोलह पदार्थ आते हैं विशेष में सोलह पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि अग्निवायु आकाश पांच भूत और ग्यारह इंद्रिय विशेष आ गया सोलह सोलह जो पदार्थ है ये विशेष है और अविशेष जो है छह पदार्थ है पांच तन मात्रा और अहंकार और लिंग मात्र है महात और अलिंग है प्रकृति ये गुण के पर्व है चार समझ गया जी हाँ जी तो ये इतना ही रहने दीजिए अब समय हो गया इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं नहीं ठीक मंत्र पाठ करते हैं ये तो यही होगा हाँ जी है। वही है वही है वही है वही परंतु तो वो पचीसवा तो हो गया आपका आत्मा चौबीस ही हुआ ना जी गुणों के जो पर्व हुए चौबीस हुए ना विशेष भिशे, के अंदर सोलह आ गया पांच भूत और ग्यारह इंद्रिय और विशेष के अंदर पांच तन मात्रा और अहंकार तो छे हो गया तो सोलह छह कितने हो गए बाई।, बाई और महातत्व हो गया अलिंग लिंग, लिंग मात्र हो गया महातत्व तो तेईस और प्रकृति हो गया हो गया चौबीस चौबीस हो गया ये गुणों के जो पर्व है चौबीस तो तो है तो वो, वो प्रकृति हो गया ना तीनों का मिला हुआ प्रकृति है अलग अलग गिनेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा जो है कि वो या पदार्थ तो क्या हुआ? क्या अठारह पदार्थ है? है वो अलग चीज है वो जो अठारह पदार्थ की जो बात कर रहे हैं या जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको फिर दिखाईगा अभी जो है अभी तो योग दर्शन पढ़ रहे हैं इसको इसको समझिए जब न्याय दर्शन पढ़ाऊंगा तब न्याय दर्शन की बात कोई कोई भेद नहीं है समझने का केवल फर्क है वो जो इस प्रसंग में किसरा लिखा है चौबीस तो तत्व है उसको चार रूप में भाग कर दिया अब कोई समझने लग जाए कि वो सांख्य दर्शन कर रहा है चौबीस ये कर रहा है चार तो दोनों दो दो में भेद है तो ऐसा कोई भेद नहीं है कोई अंतर नहीं है ऐसे ही वहां पर भी होगा अच्छा अच्छा मंत्र पाठ करते है फिर जो है बातचीत करते है आपसे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्णस्य पूर्णमादायवशिष्यम पूर्णमेवावशिष्यते ओम शाम ते शाम ते शाम अब आचार्य शनिवार का होगा ना अगली बार तो जी शनिवार को होगा जी, हो जी। आपसे एक शब्द का अर्थ पूछना था व्यारति जो कहते हैं भू भुवा स्वाहारती का अपना शब्द का अर्थ क्या है जी क्या विहारति कहते हैं ना जिसको भू भुआ स्वागति रीति कहते हैं हरण करने को आ रीति कहते हैं लाने को विशेष प्रकार से लाने को व्या कह देते हैं विशेष अच्छा रिति हृद धातु से तीन प्रत्यय हुआ रीति भाव अर्थ में हुआ है इसलिए हृति मने हरणम आ रीति मने आहरणम माने विशेष प्रकार से आहारण अच्छा जी हाँ। तो ये तो विशेष रूप से लाना उसको विशेष रूप से समझना उसको क्या लीजिए का विपरीत ऐसा भी हो सकता है तो वहां पर जो है भू रग्रह स्वा इत्यादि को जो व्याहृति कह देते हैं महाव्याहृति कह देते हैं जी हाँ क्योंकि इन सब के द्वारा विशेष प्रकार से जैसे अग्नि के लिए ये हो गया ये जो है प्रजापति के लिए हो गया तो विशेष प्रकार से हम जो है उनके लिए आहुति को ला रहे हैं आहरण कर रहे हैं डाल रहे हैं विशेष रूप से ब्याहारीति हो गया अब जिस तरह संध्या में करते हैं ओम भू ओम भवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओ, आ, तो तो उसको महाव्यहरी नहीं कहते ना उसको तो पूरा उसको तो प्राणायाम मंत्र कह देते हैं प्राणायाम मंत्र कहते हैं ये तो ठीक है आपने वहां तो भू भु, भूवा स्व मैने वो जो भू रग्न स्व भूवर बाश्न है उसी को कहते हैं ना जी हाँ जी तो ये एक संज्ञा है एक नाम है एक विशेष दिया है और नाम इसलिए दिया है कि उससे वो एक विशेष प्रकार की आहुति दी जा रही है विशेष पर्टिकुलर के लिए अग्नि देवता के लिए प्रजापति देवता के लिए जो कुछ भी है ओम भू अग्न स्वाहा ओम भूवर बायवाहा स्वाहा, बे स्वाहा। है न जी हाँ जी ये ठीक अच्छा मैं समझ गया हाँ जी विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी अच्छा ठीक है जी अच्छा, नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।